श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में सफल होने के पश्चात ईर्ष्यावश अनेक स्वदेशी तथा विदेशियों ने उनके विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया इसके प्रतिकार स्वरूप अट्ठारह सौ ईस्वी सितम्बर में कलकत्ते के टाउन हॉल में जो सभा हुई थी स्वामी अभेदानंद उनके संगठनकर्ताओं में प्रमुख थे एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है उस अवसर पर काली तपस्वी ने प्राण पर से परिश्रम किया था रात दिन उन मादग्रस्त के समान कार्य करते हुए टाउन हॉल में सभा कराई थी इस प्रकार कुछ समय मठ में निवास करके अठारह सौ ईस्वी के श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के कुछ दिन बाद वे पुनः तीर्थ पर्यटन को चले अठारह सौ ईस्वी में उनके जीवन का एक नवीन अध्याय शुरू हुआ दीर्घ साधना के द्वारा उन्होंने जो शक्ति अर्जित की थी आज उसके सदुपयोग का अवसर आ गया स्वामी विवेकानंद के बुलावे पर विदेशों में वेदांत प्रचार के लिए उन्होंने उसी वर्ष के अगस्त मास में गोलकुंडा जहाज द्वारा लंदन की यात्रा की लगभग पाँच सप्ताह बाद लंदन पहुँच वे बिम्बल्डन में स्वामी जी के निवास स्थान मिस मूलर के मकान पर पहुंचे लंदन में एक महीना व्यतीत करने के पश्चात एक दिन अचानक स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उन्हें खिस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी में हिंदू धर्म पर भाषण देना है सारी व्यवस्था हो चुकी है कोई परिवर्तन होना संभव नहीं अभेदानंद तो मानो आकाश से गिर पड़े परंतु वे जानते थे कि स्वामी जी उन्हें किसी भी दशा में छोड़ने वाले नहीं हैं अतः उन्हीं के निर्देशानुसार पंचदशी के आधार पर एक निबंध लिखकर वे उसका अभ्यास करने लगे अंत में 27 अक्टूबर को उनके जीवन का प्रथम व्याख्यान हुआ इसे सुनकर सभी लोग अत्यंत आनंदित हुए तथा स्वामी अभेदानंद के भावी प्रचारक जीवन की सफलता के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रहा साथ ही सभी यह भी समझ गए कि स्वामी जी ने व्यक्ति को पहचानने तथा उसे अपने कार्य के योग्य बना लेने की विलक्षण क्षमता है आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट कार्य में सुविधा के दृष्टि से नवंबर मास में स्वामी जी अभेदानंद तथा गुडविन के साथ चौदह नंबर ग्रे कोर्ट गार्डेंस में एक किराए के मकान पर चले आए तथा व्याख्यान के लिए विक्टोरिया स्ट्रीट पर एक हाल भी किराए पर ले लिए इस मकान में तीन महीने रहते हुए स्वामी जी ने अभेदानंद को अंग्रेजी जीवन की जानने योग्य सारी बातें सिखा दी अभेदानंद स्वामी जी की सहायता से डायसन मैक्समूलर आदि विद्वानों के साथ परिचित हुए और स्वामी जी के निर्देशानुसार नंदन तथा अन्य उपनगरों में व्याख्यान आदि देते हुए अनुभव संचय करते रहे स्वामी जी के लंदन से चले जाने के बाद स्वामी अभेदानंद स्टर्डी महोदय के मकान में आ गए स्टर्डी स्वयं कठोर जीवन बिताने वाले थे अभेदानंद ने भी अभेदानंद जी ने भी, जी भी तदनरूप जीवन को ही अपनाया वहाँ वे छत पर अवस्थित एक छोटे से सर्द और खिड़कियों से रहित कमरे में कड़े बिस्तर पर बिना तकिए के ही सोते और नीचे के एक कमरे में अध्ययन आदि करते थे इस निवास स्थान को ही केंद्र बनाकर 12 जनवरी अठारह सौ संतानवे ईस्वी से उन्होंने नियमित रूप से वेदांत पर व्याख्यान तथा कक्षाएं शुरू की परंतु लंदन का कार्य दीर्घकाल तक नहीं चला उसी वर्ष के मध्य भाग में उन्हें अमेरिका से बुलावा आया स्वामी जी उस समय भारत में थे पर इस प्रस्ताव में उनका अनुमोदन था अतः लंदन का कार्य चलाने के लिए स्वामी जी जो धनराशि छोड़ गए थे उसके टिकट खरीदकर 31 जुलाई को स्वामी अभेदानंद अमेरिका जाने वाले जहाज पर सवार हुए 9 अगस्त को न्यूयॉर्क पहुंचकर वे स्थानीय वेदांत समिति की सचिव मिस मेरी फिलिप्स के मकान पर ठहरे पिछले वर्ष के जब पिछले वर्ष वे जब लंदन में जहाज़ से उतरे तो देखा कि संयोग बस लेने को कोई भी नहीं आया है तब उन्होंने अकेले ही गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपने अपनी प्रत्युत्पन्नमति का परिचय दिया था न्यूयॉर्क में भी वे ऐसी ही परिस्थिति में पड़े और स्वयं ही मिस फिलिप्स के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें विस्मय मुक्त कर दिया न्यूयॉर्क में प्रथम एक पक्ष तक तो वे नगर परिदर्शन करते हुए अमेरिका के जनजीवन से सुपरिचित हुए फिर पच्चीस अगस्त को वेदांत समिति की ओर से उनका अभिनंदन किया गया सभा में स्वामी विवेकानंद के छात्र छात्राएं तथा प्रशंसक मित्रगण उपस्थित थे अमेरिका में अभेदानंद जी प्रारंभ से ही अपने कार्य क्षेत्र को एक ही स्थान में सीमाबद्ध न रखते हुए सर्वत्र विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थे न्यूयॉर्क आते समय रास्ते में काउंट दादमर की धर्मपत्नी से उनका वार्तालाप हुआ था उसी परिचय के आधार पर वे 27 अगस्त को कैरोलिना में दादमर संपत्ति के घर पर आकर दादमर दंपति के घर पर आकर पाँच दिन रहे बाद में 16 सितंबर को स्वामी जी की शिष्या ब्रह्मचारिणी यति माता मिस वाल्डो के घर जाकर उन्होंने लगभग 20-30 श्रोताओं के सम्म तीन दिन संध्या को वेदांत चर्चा की चौदह अक्टूबर को उन्होंने श्रीमती ओलीबुल के कैब्रिज मास के निवास स्थान पर जाकर पाँच दिन तक निवास किया स्वामी शारदानंद भी उस समय अमेरिका में ही थे सत्ताईस सितंबर को उन्होंने अपने कार्यस्थल बॉस्टन से न्यूयॉर्क आकर अभेदानंद जी से भेंट की इसके अतिरिक्त श्रीमती व्हीलर के आमंत्रण पर अभेदानंद जी मॉन्ट क्लेयर गए वहाँ भी दोनों गुरुभ्राताओं का मिलन हुआ इस अवसर पर दोनों ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री एडिशन के निवास स्थान पर उनके साथ लगभग दो घंटे बातचीत की इस समय 29 अक्टूबर को स्वामी अभेदानंद ने न्यूयॉर्क में जो प्रथम व्याख्यान दिया उससे उपस्थित सभी लोग विशेष मुग्ध हुए इस व्याख्यान के बाद वे ब्रुकलिन चले गए और यति माता का आतिथ्य स्वीकार करते हुए वहीं से न्यूयॉर्क का कार चलाने लग कार्य चलाने लगे कुछ दिनों बाद लेक्सटन एवेन्यू में एक मकान मिल जाने पर वे वहां चले आए न्यूयॉर्क के कार्य के साथ ही उन्हें माउंट क्लेयर में भी माउंट माउंटक्लेयर में भी व्याख्यान देने होते थे माउंट माउंटक्लेयर में उनका नार्वे निवासी तथा उत्तरी ध्रुव का अभियान करने वाले श्री नानसेन के साथ परिचय हुआ इसके अतिरिक्त श्री लेगेट के आमंत्रण पर कई बार उनके घर जाते हुए वहां उनकी बहुत से गणमान्य लोगों के साथ मित्रता हुई इनमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेट्स भी थे इस समय स्वामी अभेदानंद ने केवल फल मूल और दुग्धाहार पर रहते हुए राजयोग पर कक्षाएँ लेना प्रारंभ किया